भगवान संत प्रवर लाउसे ने आगे कहा है अध्याय सरसठ खंड दो तीन खजाने यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दे कोई पीछे चलना छोड़कर आगे दौड़ जाए तो उसका विनाश सुनिश्चित है क्योंकि प्रेम आक्रमण में जीतता है और सुरक्षा में वो अभेद्य है जिन्हें वह नष्ट होने से बचाना चाहता है स्वर्ग उन्हें प्रेम के कवच से सुसजित करता है चैप्टर सिक्सटी सेवन पार्ट टू द थ्री ट्रेजर इफ वन फोर सेक्स लव एंड फियरलेसनेस फॉर सेक्स रिस्ट्रेंट एंड रिजर्व पावर फॉर सेक्स फॉलोइंग बिहाइंड रशेस इन फ्रंट ही इज डूंगिक्टोरियस इन अटैक एंड इनवरेबल इन डिफेंस even arms with love those it would not see destroyed bhagwan kripa purvak hame iska arth samjha de prim atma ka bhoj प्रेम आत्मा में क्षिपी परमात्मा की ऊर्जा है प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग उसके बिना जो जीता है भूखा ही जीता है उसके बिना जो जीता है वो क्षुधा तुर ही जीता है उसके बिना जो जीता है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 अस्तित्व से जुड़ा है श्वास भी दिखाई तो पड़ती नहीं सिर्फ उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं जो आदमी ही बीते श्वास चली जाती तब भी परिणाम ही दिखाई पड़ते है श्वास का जाना तो दिखाई नहीं पड़ता ये दिखाई पड़ता है कि आज ये मुर्दा है प्रेम और भी गहरी श्वास है और भी अदृष्ट वो आत्मा और परमात्मा के बीच जोड़ है जैसे शरीर और अस्तित्व के बीच श्वास में जोड़ा है तुम्हें वैसे ही प्रेम की तरंग में जब बहती है तभी तुम परमात्मा से जुड़ते हो उस जुड़ने में ही पहली बार तुम्हे अपने होने के यथार्थ का पता चलता है इसलिए प्रेम से महत्वपूर्ण कोई दूसरा शब्द नहीं प्रेम से गहरी दूसरी कोई अनुभूति नहीं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 अन्यथा बताओ मुझे कैसे अपना चेहरा पहचानते अगर दर्पण में कभी चेहरा न देखा होता और कभी अनायास तुम्हारी तुमसे ही मुलाकात हो जाती तो तुम पहचान न पाते कैसे पहचानते स्वयं को भी देखने के लिए एक दर्पण की जरूरत है प्रेम दूसरे की आंखों में अपने को देखना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 कोई तुम्हारे कारण सौभाग्य से नहीं भरा है तुम्हारे कारण सब तरफ दुर्भाग्य के चिन्ह इन दुर्भाग्य के चिन्हों में इन दुर्भाग्य की चीज की पुकारती आवाजों के बीच तुम नरक से गिर जाओगे और अगर तुम्हें अपना जीवन नार मालूम पड़ता है तो समझ लेना कि यही कारण है प्रेम में कोई उतरा की स्वर्ग में उतरा प्रेम के अतिरिक्त और सब स्वर्ग कल्पनाएं प्रतीक है एक ही स्वर्ग है वास्तविक और वो ये है कि तुम किसी के लिए इतने सार्थक हो उठो कि दूसरा अपना जीवन खोने को राजी हो जाए तुम्हारे लिए लेकिन इतने सार्थक तो तुम तभी हो सकोगे जब तुम दूसरे के लिए अपना जीवन खोने को राजी हो जाओ प्रेम का अर्थ है जीवन से किसी बड़ी चीज को जान लेना जिसके लिए जीवन भी गवाया जा सकता है जब तक जीवन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज तब तक तुम गरीब ही रहोगे जीवन तो केवल अवसर है जीवन से महत्तर को पाने लेने का जीवन तो केवल एक घड़ी है अतिक्रमण के लिए एक सीढ़ी है जिससे तुम ऊपर उठ जाओ जीवन मंदिर नहीं है केवल मंदिर का द्वार है द्वार से ही कोई कभी कैसे तृप्त हो सकेगा पर कैसे तुम जानोगे पहली झलक पहली किरण कैसे उतरेगी तुम्हारे जीवन में जिससे तुम अनुभव कर पाओ कि तुम्हारे होने से कहीं कोई सौभाग्य फलित हुआ है थोड़ा सा बारीक है नाजुक है और एक एक कदम संभाल के रखना जब तुम किसी के प्रेम में उतर जाते हो वो कोई भी हो मित्र हो माँ हो पति हो पत्नी हो प्रेसी हो प्रेमी हो बच्चा हो बेटा हो तुम्हारी गाय हो तुम्हारा बगीचे में खड़ा हुआ वृक्ष हो तुम्हारे द्वार के पास पड़ी एक चट्टान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो जहां भी प्रेम की रोशनी पड़ती है उस प्रेम की रोशनी में दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर आने शुरू हो जाते प्रेम की घड़ी में तुम अकेले नहीं रह जाते कोई संगी है कोई साथी है और कोई तुम्हें इतना मूल्यवान समझता है कि तुम अपना कि तुम्हें अपना जीवन दे दे तुम किसी को इतना मूल्यवान समझते हो कि अपना जीवन दे दो जरूर तुमने कुछ पा लिया जो जीवन से बड़ा है जिसके सामने जीवन गमाने योग्य हो जाता है प्रेम का स्वर तुम्हारे जीवन में उतर आया ऐसा दूसरे की आंखों से घूमकर, दूसरे के दर्पण से घूमकर ही तुम्हें अपनी पहली खबर मिलती है कि मैं कौन अन्यथा तुम राह के किनारे पड़े कंकर पत्थर हो प्रेम के माध्यम से गुजरकर ही पहली दफा तुम्हें अपने हीरे होने का पता चलता है और जब ऐसी प्रकृति होने लगती है कि तुम मूल्यवान हो तो ये बड़े राज की बात है कि जितना तुम्हें एहसास होता है तुम मूल्यवान हो उतने ही मूल्यवान तुम होने भी लगते हो क्योंकि अंततः तो तुम परमात्मा हो अंततः तो तुम इस सारे जीवन का निचोड़ हो अंततः तो तुम्हारी चेतना नवनीत है सारे अस्तित्व का लेकिन प्रेम से ही तुम्हें पहली खबर मिलेगी कि तुम यहां यू ही नहीं फेंक दिए गए हो योग वसात तुम नहीं हो कोई नियति तुमसे पूरी हो रही है अस्तित्व की तुमसे कुछ मांग है अस्तित्व ने तुमसे कुछ चाहा है अस्तित्व ने तुम्हें कोई चुनौती दी है अस्तित्व ने तुम्हें यहां बनाया है ताकि तुम कुछ पूरा कर सको दुकान और बाजार काफी नहीं है उन्हें कोई दूसरा भी कर लेगा धन इकट्ठा करना जरूरी भला हो पर्याप्त नहीं क्योंकि जब तुम मरोगे वो सब पड़ा रह जाएगा कुछ ऐसा भी कमा लेना जरूरी है जो मौत न मिटा सके और मैं तुमसे कहता हूं प्रेम एकमात्र संपदा है जिसे मृत्यु नहीं मिटा सकती क्यों क्योंकि प्रेम की संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो जिस संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो वो जीवन से बड़ी है जो जीवन से बड़ी है वो मृत्यु से भी बड़ी क्योंकि मृत्यु तो जीवन का ही हिस्सा है प्रेम के क्षण में तुम्हें जीवन और मृत्यु के पार होने का पहला अनुभव होता है अगर इससे तुम वंचित गए अगर तुम जान ही न पाए कि प्रेम क्या है तो तुम अकारण ही आए अकारण ही गए तुमने जीवन से कुछ सीखा ना तुमने फ तो बहुत देखे लेकिन सुवास तुम न पा सके तुमने घटनाएं तो बहुत देखी बहुत ऊहा पौध से गुजरे बड़ी आपाधापी में रहे बड़ी यात्रा की लेकिन कहीं पहुंच न सके अंत की यात्रा में किसी मंदिर में निवास न हो पाया तुम राह पर ही मरे तुम राह के ही रहे कोई घर न मिला कोई जगह न मिली जहाँ तुम शांत हो जाते जहाँ तुम आनंदित हो जाते प्रेम एक विराम है संसार के लिए प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है प्रेम के क्षण में न बाजार है न गणित है न तर्क है प्रेम के क्षण में जैसे इस बड़े मरुस्थल में एक मरुद्ध बन जाता एक छोटा सा हरा भरा सरोवर चारों तरफ रेगिस्तान उसके मध्य में तुम एक सरोवर में लीन हो जाते उस सरोवर से तुम्हें और बड़े सरोवरों की खबर मिलती उस हरित उद्यान से तुम्हें और बड़ी हरियालियों के इशारे मिलते उस थोड़े से विश्राम से तुम्हें परम विश्राम की याद आती प्रेम प्रशिक्षण है प्रार्थना के लिए और जिसके पास प्रेम है उसका भय खो जाता है उसके पास डरने योग्य कुछ रहा ही नहीं भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि जीवन जा रहा है और संपदा तो तुमने कुछ कमाई नहीं भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि सांझ आने लगी सूरज के ढलने का वक्त हुआ पक्षी अपने घरों को लौटने लगे और तुम्हें अपने घर का पता भी नहीं भयभीत होकर के तुम घबरा जाते हो रात उतरने के करीब मौत आने लगी और अभी तुम राह पर ही थे अभी तुम कहीं भी पहुंचे न थे इसलिए कपता ही रहता है व्यक्ति जिसके जीवन में प्रेम की छाया नहीं है वो तो ऐसे ही कपता है जैसे तूफान में ड्र के पत्ते कप्ते है या भयंकर उतुंग लहरों उठती है सागर की छोटी सी नाव कपती है ऐसे ही तुम कप्ते हो जीवन में बड़े तूफान है बड़ी आंधिया है और तुम्हारे पास प्रेम का लंगर भी नहीं नाव बड़ी छोटी जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण लहरें भयंकर और तुम्हारे पास जीवन से पार की कोई कुंजी नहीं एक भी ऐसा अनुभव नहीं जहां तुम्हारे अंधकार में कोई किरण उतरी हो जो तुम्हारे अंधकार का हिस्सा न हो जहां तुम्हारे हृदय में कोई वाद्य बचा हो जो तुमने न बजाया हो जो तुम्हारे हाथों की कृति न हो जो अनंत ने बजाया हो प्रेम की एक खूबी है तुम प्रेम कर नहीं सकते हो जाए हो जाए घट जाए घट जाए तुम इतना ही कर सकते हो कि बाधा न डालो जब प्रेम घटता हो तो तुम भाग भाग मत जाओ जब प्रेम घटता हो तो तुम पीठ ना कर लो जब प्रेम घटता हो तो तुम आंख बंद ना करो तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम बाधा न डालो लेकिन प्रेम को करने के लिए तुम और क्या कर सकते हो कुछ भी नहीं इसलिए प्रेम तुम्हारे हाथों का संगीत नहीं तुमसे विराट अपनी उंगलियां तुम्हारे ऊपर रखता है हाँ तुम चाहो तो बजने से इनकार कर सकते हो तुम चाहो तो अकड़ में रह सकते हो तुम इतने अकड़ सकते हो कि अनंत की अंगलियां तुम्हारे भीतर कोई स्वर पैदा न कर पाए इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रेम पागलपन अंधापन है क्योंकि पता नहीं कहां से आता है कहां ले जाता है अनजान की पुकार है अचानक तुम्हें लगता है एक क्षण में कोई तर्क युक्त गणित नहीं बिठाना पड़ता कि इस व्यक्ति को मैं प्रेम करूं कुछ सोचना नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति में क्या क्या प्रेम योग्य कुछ हिसाब नहीं लगाना पड़ता अचानक एक क्षण में समय का व्यवधान भी नहीं पड़ता तुम पाते हो कि तुम प्रेम में हो किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हृदय को बजा दिया किसी ने सोए तार छेड़ वो प्रेमी हो सकता है वो गुरु हो सकता है वो मित्र हो सकता है लेकिन प्रेम का स्वर एक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या नाता रिश्ता बनाते हो लेकिन अचानक घटना घटती ये मूल्यवान है समझ लेना क्योंकि जिसे तुम घटाते हो वो तुमसे बड़ा बढ़ाना होगा जिसे तुम कर सकते हो वो तुमसे छोटा होगा जो तुमसे किया जाएगा वो तुम्हारे जीवन के पार ले जाने वाला नहीं हो इसलिए तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से भी गहन है प्रेम क्योंकि ध्यान तो तुम शुरू करते हो कुछ तुम करते हो ऐसे भी ध्यान है जिन्हें तुम शुरू नहीं करते है। अगर तुम्हारी समझ हो तो तुम उन्हें पहचान लोगे लेकिन वैसे ध्यान तुम प्रेम के बिना ना पहचान पाओगे एक बार तुमने अपने को बह जाने दिया अनंत के हाथों में एक बार तुमने सिर्फ रोका नहीं जहां ले जाना चाहती थी हवाए तुम्हें ले गई जिस तरफ उड़ाना चाहती थी तो उड़ गए तुमने ये न कहा कि मुझे तो पूरब जाना है और ये तो पश्चिम की यात्रा हो रही तुमने ये न कहा कि मेरी तो ये अपेक्षाए ये शर्त तुमने न कोई शर्त रखी न कोई बाधा खड़ी की तुम चुप समर्पित बह गए अगर एक बार तुमने प्रेम में बहना जान लिया तो तुम्हें ध्यान की कुंजी भी हाथ लग जाएगी क्योंकि वो भी करने की बात नहीं वो भी बह जाने की बात है कर करके तुम क्या करोगे तुम ही तो करोगे तुम्हारे अज्ञान से ही तो तुम्हारा कृत्य उठेगा तुम्हारे रोग से ही तो उठेगा तुम्हारा ध्यान तुम्हारा ध्यान भी रुग्ण होगा तुम्हारा ध्यान भी, भी अंधकारपूर्ण होगा तुमसे ऊपर से कुछ आए तो ही प्रकाश हो सकता है और तुमसे ऊपर से कुछ है इसकी तैयारी कैसे होगी ध्यान दूर है अगर प्रेम पास नहीं अगर प्रेम पास है तो ध्यान भी बहुत पास है इसलिए लाओस से जीसस कृष्ण प्रेम पर बड़ी प्रगाढ़ता से जोर देते वो जोर महत्वपूर्ण क्या घटता है प्रेम के क्षण दो व्यक्ति इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दो हैं अद्वैत घटता है प्रेम के जमने ऐसा भी नहीं लगता कि हम एक हो गए और ऐसा भी नहीं लगता कि हम दो हैं कबीर जो कहते हैं कि एक कहूं तो है नहीं ठीक नहीं गलत होगा क्योंकि एक है नहीं दो कहूं तो गाली और दो कह दू तो गाली हो जाती प्रेम के क्षण में तुम्हें पहली दफा पता चलता है कि दो भी हो एक भी हो एक कहना भी ठीक नहीं क्योंकि दो हो दो कहना भी ठीक नहीं क्योंकि प्रेम का स्वर ऐसा बज रहा है कि जैसे एक ही तरंग के दो छोर ये दोनों हृदयों के बाद अलग अलग नहीं बज रहे हैं। एक ऑर्केस्ट्रा है एक हाथ बज रहे हैं उनमें एक लयबद्धता है एक के बीच दो का होना अनुभव होता है दो के बीच एक का होना अनुभव होता है प्रेम पहेली हो जाती और परम पहेली की पहली खबर मिलती और जब तुम एक बार किसी को करीब आने देते हो इतने करीब कि खतरा हो सकता है हम साधारणतः जीवन में करीब लोगों को आने नहीं देते क्योंकि तो करीब का मतलब है दूसरे के हाथों में अपने को छोड़ना पश्चिम वैज्ञानिकों ने अभी नई नई एक खोज की है उसको वो टेरिटोरियल कहते। वो टेरिटोरियल कहते हैं हर पशु अपने आसपास एक सुरक्षित क्षेत्र बना लेता है जिसके भीतर किसी को प्रवेश नहीं करने देता तुम भी गौर कर सकते हो बंदर बैठा हो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू करो बहुत धीरे एक सीमा तक वो बिल्कुल बेपरवाह रहे जो तुम 10 फीट करीब आ गए वो बेपरवाह है उसे कोई मतलब नहीं तुमसे लेकिन 10 फीट के भीतर तुमने एक कदम रखा कि वो सजग हो जाएगा अब खतरा है तुम इतने करीब आ रहे हो कौन जाने दोस्त हो कि दुश्मन वैज्ञानिक कहते हैं हर पशु की सीमा रेखा है उसके भीतर आने तो वो सजग हो जाता है और लड़ने को तत्पर हो जाता है वैसी ही सीमा रेखा मनुष्य की भी है समझो एक स्त्री रास्ते पर खड़ी तुम उसके पास जाते हो एक सीमा तक वो कोई फिक्र न लेगी वो कोई फिक्र नहीं कर रही लेकिन तुम तीन फीट दूर आ गए अचानक वो सजग हो जाती है अब वो तैयार है अब तुम उसकी सीमा रेखा के भीतर आ रहे हो जहा खतरा हो सकता है यहाँ डर एक स्त्री को तुम देखते रहो वैज्ञानिक कहते हैं कि तीन सेकंड तक वो बेचैन नहीं होती तीन सेकंड के बाद तुमको वो लुच्चा तीन सेकंड सीमा रेखा इतनी देर तक ठीक है जीवन में देखना इतना तो होगा लेकिन तीन सेकंड से बाद अब तुम सीमा के बाहर जा रहे हो अब तुम सज्जनता की शिष्टाचार की सभ्यता की सीमा तोड़ रहे हो लुच्छा का मतलब तुम जानते हो मतलब होता है घूर के देखने वाला और कोई मतलब नहीं होता लुच्चा शब्द की मतलब होता है घूर के देखना लुच्छा शब्द आता है लोचन से आख उसी से आता है आलोचक वो भी घूर घूर के देखता है तो लुच्छा और आलोचक में कोई बहुत फर्क नहीं शब्द सब की की दृष्टि से दोनों एक ही धातु से आते कब हो जाता है वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है बड़े गौर से तो वो कहते हैं कि अगर एक स्त्री तुम्हें एक बार देखे तो कोई बात नहीं अगर लौट के देखे तो खतरा है तो मैं होटल में गए और एक स्त्री बैठ के खाना खा रही उसने एक दफा तुम्हें देखा ठीक एक दफा कोई भी देखता कौन आ रहा है लेकिन अगर वो दोबारा देखे तो तुम सावधान हो जाए वो तुमने उत्सुक खतरे की सीमा आ गई इसलिए जो लोग बहुत सी स्त्रियों के साथ खेल करते रहे हों उन्हें बहुत सी बातों का पता चल जाता है वो बहुत से आंतरिक कोड लगते हैं। उस स्त्री के पास कभी भी न जाएंगे जिसने एक ही दफा देखा जिसने दोबारा देखा उस स्त्री में निमंत्रण उसने कुछ कहा नहीं लेकिन स्त्री ने निमंत्रण दे दिया बड़ा अंजाम शायद उसे भी पता ना हो अचेतन से निमंत्रण दे दिया ये स्त्री राजी है इससे आगे संबंध बढ़ाया जा सकता है अगर तुम एक स्त्री के पास खड़े हो अगर वो तुम्हें उत्सुक नहीं है तो उसकी कमर पीछे की तरफ झुकी रहेगी जैसे वो तुमसे दूर होना चाहती लेकिन अगर वो तुम्हें उत्सुक है तो वो आगे की तरफ झुकी रहेगी जैसे वो तुम्हारे पास आना चाहती। उसे भी पता नहीं लेकिन वो निमंत्रण दे रही वो तुम्हें कह रही कि पास आने को मैं तैयार खतरा है क्योंकि तो जैसे ही कोई व्यक्ति पास आता है तुम्हारे एकांत एक पर दूसरे का कब्जा होना शुरू हो जाता है तुम्हारी प्राइवेसी समाप्त हुई तुम्हारी निजता निजता न रही एक दूसरा में प्रविष्ट हुआ अब तुम्हारा बुरा भी वो जान लेगा भला भी जान लेगा एक फासला रखना जरूरी है तो हम भले बने रहते हैं बुरे को हम छिपाए रखते हैं निकट जो आता है उसके तो सामने बुरा भी प्रकट हो जाएगा तुम अपनी सहज यथार्थ सामने जाहिर हो जाओगे तुम डरते हो वो दिखाने योग्य रूप नहीं तुम्हारा वो बताने योग्य नहीं तो जैसे घरों में तुम्हारा बैठक खाना होता है जिसको तुम सजा के रखते हो ऐसे तुम्हारे व्यक्तित्व का बैठक खाना है जिसको तुम सजा के रखते हो वहां तक मेहमानों को तुम ले जाते हो उससे भीतर नहीं क्यूँकि उसके भीतर तुम्हारे जीवन का यथार्थ अपने जीवन के यथार्थ में जिसने बहुत कुछ छिपाया हो रुग्ण क्रोध घृणा हिंसा द्वेष मत्सर वो किसी को पास न आने देगा वो भयभीत होगा कि अगर कोई पास आया तो ये सब जान लेगा वो जीवन के अंतग्रह में प्रवेश कर जाएगा और वहां तो तुम खुद भी जाने से डरते हो दूसरे को ले जाने की तो बात दूर तुम खुद भी वहां पीट किए रहते हो तुम खुद भी देखने से डरते हो क्योंकि इतना कूड़ा कचरा इतनी गंदगी इतनी दुर्गंध वहां है प्रेम के लिए एक ही बाधा है कि तुम अपने से डरे हुए हो और शायद तुम दूसरे को पास न आने दो तो हर आदमी ने कवच बना लिया है अपने चारों तरफ वो उसके भीतर जीता है उस कवच के बाहर वो हाथ निकालता है लोहे के कवच के बाहर हाथ मिला के फिर हाथ को भी चल ले लेता है उसी कवच के भीतर से थोड़े सा मुस्कुराता है उसी कवच के भीतर से देखता है लेकिन कवच के बाहर जब तक कोई ना आए तब तक, तक प्रेम नहीं घट सकता प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपना इतना बना लेना कि कुछ छिपाने को न रहे दूसरे को अपना इतना मान लेना कि जैसे वो तुम ही हो तो उससे छिपाना क्या है? अगर तुम अपने प्रेमी से कुछ छिपाते हो तो भी प्रेम में फासला है कुछ भी हो वो छिपाना अगर तुमने अपने प्रेमी के सामने सब खोल दिया है सब बेसर कुछ भी छिपाया नहीं तो ही तुम्हारे जीवन में वो घटना घटेगी जिसको प्रेम कहते हैं नहीं तो तुम अपनी सुरक्षा तैयार किए हुए हो प्रेमी से भी तुमने बहुत सी बातें छिपा रखी और बड़े मजे की बात है अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम अजनबियों से ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने प्रेमियों से छिपा रखी ट्रेन में चलते हो ऐसी एरे जरिया एर एर कोई आदमी रास्ते में मिल जाता है उससे तुम ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने कभी अपनी माँ से नहीं कही अपने पिता से अपनी पत्नी से नहीं कही क्यों क्यूँकी अजनबी से कोई खतरा नहीं घड़ी भरबाद तुम अपने स्टेशन उतर जाओगे वो कहीं और चला जाएगा उससे कुछ लेना देना नहीं लेकिन जिनसे 24 घंटे लेना देना उनसे तो छिपाना पड़ेगा उनसे खतरा है ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य की अजनबियों के साथ लोग अपने जीवन के बड़े गहरे कन्फेशन कर देते लेकिन निकट के लोगों से छिपाते हैं क्योंकि अजनबी ना तुम्हारा नाम धाम जानता न तुम में उस सुख है तुम कहते हो तो इसलिए सुन लेता है कि चलो ठीक है सफर है सांस बैठे तो सुन दो अन्यथा तुम छिपाए रहते हो मुला नीन एक यात्रा पर जा रहा था और जैसा कि पति जानते हैं, उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत जरूरी काम है तीन दिन निपट जाएगा ऐसी आशा करते काम धंधे की बात है ना भी निपटे ज्यादा समय भी लग जाए तो मैं तुम्हें वहां से कार्ड डाल दूंगा कि कितने देर और रुकना पड़ेगा पत्नी ने कहा तुम फिक्र मत करो तुम्हारे में से कार्ड निकाल के मैंने पढ़ लिया वो मिल गया कार्ड कि तुम पंद्रह दिन के पहले लौटने वाले नहीं और ये कोई धंधे की यात्रा नहीं पति हैं पत्नी है मित्र हैं पिता है बेटे हैं एक दूसरे से बहुत कुछ छिपा रहे हैं उसी छिपाने में प्रेम मर जाता है क्योंकि प्रेम किसी तरह की गुप्तता नहीं चाहता प्रेम चाहता है प्रगटता प्रेम चाहता है सहजता प्रेम चाहता है खुला आकाश इसलिए तुम प्रेम को रोक सकते हो ला नहीं सकते ऐसे ही जैसे कोई अपना दरवाजा बंद कर ले सूरज बाहर रहा आएगा भीतर नहीं आ सकेगा तुम कोई सूरज को भीतर थोड़ी ला सकते हो इतनी कर सकते हो कि दरवाजा खोल दो सूरज अगर है तो भीतर आ जाएगा प्रेम को कोई पैदा नहीं कर सकता प्रेम तो परमात्मा से अवतरित होता है प्रेम तो परमात्मा की रोशनी तुम इतना ही कर सकते हो कि या तो दरवाजे बंद करके भीतर छिप रहो या दरवाजे खुले छोड़ दो ताकि प्रेम चला है जब भी चाहे चला है लेकिन डर है भय और दुष्ट चक्र ये है कि जितना तुम भयभीत हो उतना ही प्रेम ना आ सकेगा दरवाजे तुम बंद रखोगे और जितने तुम दरवाजे बंद रखोगे उतने ही तुम भयभीत होते जाओगे ये दुष्ट चक्र है इससे बाहर होना बड़ा मुश्किल मामला है क्योंकि कहां से शुरू करें जितना तुम अपने भीतर अपने को बंद रखोगे प्रेम नहीं आ सकेगा उतने ही ज्यादा तुम भयभीत होने लगोगे क्योंकि प्रेम ही एकमात्र अभय है प्रेम में ही तुम पहली दफा जानते हो कोई मृत्यु नहीं प्रेमी मर जाते हैं प्रेम नहीं मरता तो प्रेमी तो रूप थे प्रेम ही था जो रूपायित हुआ था मैं नहीं रहूंगा तुम नहीं रहोगे लेकिन जो हम दोनों के बीच घट रहा है वो बचेगा वो घटता ही रहेगा किनारे खो जाते हैं सरिता बचती है। ज्ञानी ज्ञाता खो जाता है ज्ञान बचता है प्रेमी प्रेमसी प्रेसी, प्रेसी खो जाती है प्रेम बचता है प्रेम ही अनेक अनेक बार रूप लेता है प्रेमी के और प्रेसी के ज्ञाता के और ज्ञा के परमात्मा जीवन की ऊर्जा है वो बचते है सब रूप बनते हैं मिटते हैं तुम भयभीत तो रहोगे ही जब तक, तक तुमने प्रेम को नहीं जाना क्योंकि प्रेम में ही तो पहली दफा तुम्हें पता लगेगा आ जाए मृत्यु कुछ भी मिटेगा नहीं आ जाना हो आज आ जाए क्योंकि जो पाना था वो पा है प्रेम का एक क्षण बिना प्रेम जी हजारों जीवनों से बड़ा है प्रेम का एक क्षण अनंत है अगर तुमने एक क्षण को भी प्रेम जान लिया तो तुम मौत से कह सकते हो आ जाओ अब कोई एसन नहीं जो होना था हो गया जो पाना था पा लिया और वो समाधि जान ली जो के पार है अब तुम आ जाओ अब तुम्हारे आने से कुछ भी निकलेगा नहीं सिर्फ प्रेमी ही निश्चिंत मरता है क्योंकि मृत्यु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती उसने अपनी प्रतिमा भी देख ली है प्रेम पात्र के द्वारा जो अमृत की है और उसने अपने प्रेम पात्र की भी प्रतिमा देख ली है जो अमृत की है भीतर तो तुम्हारे अमृत है मृत्यु तो बाहर बाहर है प्रेम तुम्हें मौका देगा कि तुम्हारा भीतर खिल जाए तुम्हारा भीतर फूल बन जाए और तुम देख लो प्रेम अभय करता है अब कठिनाई है जो वो ये है कि तुम शुरू कहां से करो भयभीत रहोगे प्रेम न हो सकेगा प्रेम न होगा और भयभीत होगे और भयभीत होगे तो और तुम सुरक्षा कर लोगे प्रेम के होने की और संभावना समाप्त हो जाए कहां से शुरू करो साहस की जरूरत है दुस्साहहस की जरूरत है भयभीत हो माना फिर भी दरवाजा खोल दो दरवाजा खोलोगे देना तुम अभय ना हो सकोगे इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि जब अभय हो जाएंगे तब दरवाजा खोलेंगे तब तो तुम कभी भी ना खोल पाओगे दरवाजा खोलो कब से से खोलो कब छाती से खोलो रो रो भयभीत हो लेकिन दरवाजा खोलो इसलिए कहता हूँ दुस्साहस भय के बावजूद दरवाजा खोलना पड़ेगा तुम ये अगर मान रखोगे कि जब अभय हो जाऊंगा तब दरवाजा खोलूंगा अभी तो बहुत भयभीत हूं दरवाजा खोलने से पता नहीं कौन भीतर आ जाए कैसी हवाएं कैसे तूफान कैसी आंधिया भीतर आ जाए अभी तो सुरक्षित हूं अपने घर में तो सुरक्षा तुम्हारी कब्र बन जाएगी सिर्फ तुम दरवाजा कभी भी न खोल सकोगे छोटा बच्चा चलता है वो ये नहीं कहता कि मैं तभी चलूंगा जब गिरने का सब डर मिट जाए छोटे बच्चे अगर ऐसा कहें तो दुनिया में कोई फिर कभी चल ही ना पाए छोटे बच्चे बड़े दुस्सा है छोटा बच्चा चलना शुरू कर देता है बिना बैठे, के और जानता है कि हाथ पैर कपड़े डगमगा रहा है सहारे की जरूरत है फिर छोटा बच्चा चाहता सहारा मत दो माँ सहारा देती छोटा बच्चा उसको छोड़कर चलना चाहता क्योंकि सहारा अपमान है और सहारे कौन कब तक चलेगा कितने दूर तक चलेगा सहारा तो उधार है दूसरे के सहारे पर कितने देर टिका जा सकता है छोटा बच्चा हाथ हिलाता है की नहीं वो अपनी तरफ से कोशिश करता है बड़ी महत्वपूर्ण घटना है छोटे बच्चे को चलते हुए देखना उससे महत्वपूर्ण घटना जीवन में फिर दोबारा घटती नहीं जब तक कि तुम आत्मा की यात्रा पर ना निकलो क्योंकि तो फिर एक नई चाल शुरू होती अब वो शरीर की नहीं है अब वो आत्मा की है फिर तुम डगमगाते हो छोटे बच्चे को देखो उठाता है पैर डरता है संभालता है कपड़ा है फिर भी चलने की कोशिश करता है वो ये नहीं कहता कि जब मैं चलना ठीक से कर सकूंगा तभी चलूंगा तो फिर ये पैर ठीक से चलेंगे कैसे कब चलेंगे छोटा बच्चा चलता है गिरता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी नहीं गिरोगे गिरोगे क्योंकि कोई भी एकदम से नहीं चल सकता चलना एक कला है जो धीरे धीरे आती है बच्चा गिरेगा घुटने टूट जाएंगे खून निकलेगा लेकिन इससे कुछ बाधा ना इस से चुनौती मिलेगी बच्चा और चलने की कोशिश करेगा अगर बच्चा तुम जैसा बुद्धिमान हो और एक दफा घुटने टूट जाए बिस्तर पर लेट जाए कहते कि बस हो गया अब यह काम दोबारा नहीं करना नहीं घुटने टूटते हैं तो और आकर्षण बढ़ता है रस आता है चुनौती से बच्चा फिक्र नहीं करता घुटने टूटने की फिर चलता है फिर फिर चलता है बहुत बार गिरता है कोई हिसाब है बच्चे के गिरने का लेकिन एक दिन खड़ा हो जाता है जिस दिन बच्चा खड़ा होता है अपने पैरों पर उस दिन उसकी शान देखने जैसी है, कितना छोटा कितना कमजोर आता है फिर अपने पैर पर खड़ा है उसकी शान का कोई मुकाबला नहीं बस वैसी शान एक दफा और आती है जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है फिर छोटा सा दिया ऐसी से चगमगाता है जैसे महासूरजों को फीका कर देगा वो बोध के नीचे जब बुद्ध को ज्ञान हुआ उस, सब सूरज फीके हो उस दिन एक छोटी सी बूंद ने सागर को छोटा कर दिया उस दिन यह सारा अस्तित्व इतना बड़ा होकर भी बुद्ध से छोटा हो गया। क्योंकि एक बच्चा फिर अपने पैरों पर पे खड़ा हो गया एक बच्चा फिर प्रौ हुआ अस्तित्व ने बुद्ध के द्वारा फिर से प्रौता का रक्स पाया फिर से बोध का आनंद तो कथाएं है कि सारा गगन गुंज उठा अनंत अनंत वाद्यों से देवता नाच उठे देवता बुद्ध के चरणों में झुके क्यूँकि जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो सारा अस्तित्व समारोह से भर जाता है क्योंकि सारा अस्तित्व मां जैसा है, चलने लगता है जैसी प्रफुल्लता से भर जाती है। वैसी प्रफुल्लता फूल फूल पर पत्ती पत्ती पर कंकड़ पर छा जाती है। ये तो कथाएं इसी की सूचक है कोई देवता है कहीं की कोई वाद ब जाता है कि कहीं कोई ब्रमा है जो आके बुद्ध के चरणों में झुक जाते हैं नहीं ये तो सूचक है ये तो काव्य प्रतीक है लेकिन इन्हने बड़ी बात कही है। आत्मा के पैरों के बल तुम जब खड़े हो जाओगे जब तुम अपने दीपक स्वयं बन जाओगे बुद्ध ने कहा है अपीपो भव अपने दीय खुद बन जाओ कहा से शुरू करो माना की भय है मान की भय है लेकिन भय को किनारे रखो और उठो मान लो कि गिरोगे निश्चित है कि गिरोगे कभी कोई नहीं चल पाया बिना गिरे बहुत बार चोट लगेगी बहुत बार भटकोगे भूल चूक होगी भूल चूक होती ही है उससे जो चलने की कोशिश करता है जो नहीं चलता उसी से भूल चूक नहीं होती तो मेरे हिसाब में तो एक ही भूल चूक है वो है ना चलना कोई भूलचूक नहीं होती तुम गोबर गणेश की तरह बैठे रह जाते खेलन-चलन ही नहीं करते तो भूलचूक कैसे होगी लेकिन यही एक मात्र भूलचूक है तुम क्योंकि तुम, तुम जीवन के परम रहस्य और आनंद से वंचित रह जाओ तुम कभी अमृत को उपलब्ध ना हो सकोगे उठो भय है स्वीकार करो भय के बावजूद खड़े होने की चेष्टा करो भय है द्वार खोलो खतरा है माना मित्र भी आ सकता है शत्रु भी आ सकता है लेकिन शत्रु के भय से मित्र को गमा देना बहुत बड़ी भूल है आंधी तूफानों के डर से घर के भीतर बंद होकर जी लेना तो जैसे जिए ही ना कब्र में ही रहे और मर गए कब्र बड़ी सुरक्षित है जीवन में असुरक्षा है दुस्साहस चाहिए धीरे दीर धीरे कदम संभलने रखते और जब कदम संभल जाते तो सब भय मिट जाता है प्रेम एक मात्र कवच और कोई कवच नहीं है और कोई सुरक्षा नहीं और तुम जितने भी इंतजाम करोगे सुरक्षा के सब गलत सिद्ध होंगे तुम्हारे हाथों से बनाई गई सुरक्षा मृत्यु के पार न चाली जा सकेगी मृत्यु सब सुरक्षा को तोड़ देगी मैंने सुना है कि मुल्ला नसुद्दीन के घर डाका पड़ा सब लोगों ने सोचा लुट गया और बचाने की कोशिश में मुल्ला नसुद्दीन बुरी तरह पीटा भी गया ऐसा पीटा गया कि मरना सन्न अस्पताल में पड़ा है जरा सा होश आया तो उसने अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखा है जो दूसरे गांव गई थी और लिखा घबराना मत संयोग और सौभाग्य की बात समझो कि एक ही दिन पहले सब बैंक में सेफ डिपॉजिट में जमा करवा दिया था कुछ गया नहीं कुछ ले जाने को था भी नहीं सिवाय मेरे जीवन के कुछ भी नहीं गवाया है क्योंकि तो वो मरना मर रहा संवाय जीवन के और कुछ नहीं गमाया है मरते वक्त तुम भी ऐसा ही पाओगे कि सिवाय जीवन के और कुछ नहीं गवाया है सब बचा है सब तिजोड़ी में रखा है बैंक में जमा है सिर्फ तुम अपने को गमा बैठे लेकिन उस जमा का करोगे क्या जीवन को ही खोकर अगर सब बचा लिया तो क्या बचा है अगर सब खोकर भी जीवन बच सके तो बचा लेना उसे ही मैं दुस्साहस कह रहा हूँ से के शब्दों को समझे यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे और वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इस तरफ प्रेम उस तरफ अभय आया प्रेम पीछे चला आता अभय यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दे कोई पीछे चलना छोड़कर आगे दौड़ जाए तो उसका विनाश सुनिश्चित है लाउस से यह रहा है कि जिसने प्रेम को छोड़ा वो विनष्ट हो गया और तुमने प्रेम को छोड़कर सब बचा लिया है तुमने अपनी होशियारी में प्रेम को छोड़कर सब बचा लिया है तुम अपनी होशियारी में सब गमा बैठे हो जिसने प्रेम को छोड़ा उसका विनाश सुनिश्चित है क्योंकि उसे जीवन का भोजन ही मिलना बंद हो गया पश्चिम में वैज्ञानिकों ने इधर बहुत सी खोजें कीं, उनमें एक खोज प्रेम से संबंधित भी है उन्होंने ये पाया है अनेक प्रयोगों के बाद इजिप्त में एक प्रयोग चलता था अनाथले में तो अनाथैले के दो हिस्से कर दिए थे उन्होंने दो सो बच्चे एक तरफ दो दूसरी तरफ इन 200 बच्चों को पहले खंड में सब भोजन कपड़े सारी सुविधाएं दी जाती थी सिर्फ प्रेम को छोड़कर नर्स आएगी दूध दे देगी लेकिन किसी तरह का व्यक्तिगत संपर्क नहीं करेगी मुस्कुराएगी नहीं कठोर यंत्रवत् डॉक्टर आएंगे इलाज कर देंगे लेकिन इनपर्सनल अवैक्तिक व्यक्ति व्यक्तिगत कोई संबंध बच्चों से नहीं बनाया जाएगा न बच्चों को थपथपाया जाएगा न उन्हें गले लगाया जाएगा ये एक खंड सारी वैज्ञानिक सुविधा दी जाएगी और दूसरा खंड वहां भी उतनी ही सुविधा दी जाएगी लेकिन बच्चों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए जाएंगे डॉक्टर आएगा तो मुस्कुराएगा बैठ के दो बात करेगा कभी बच्चे को गले लगा लेगा नर आएगी तो थप थप आएगी। कभी बच्चे को उठा के प्रयोग से वो ये हुआ कि पहले खंड के बच्चे सिकुड़ते गए भोजन पूरा दिया जा रहा था इलाज की पूरी व्यवस्था थी लेकिन जीवन धारा सूखती गई बच्चे तीन गुने ज्यादा बीमार पड़े पहले खंड में करीब करीब बच्चे बीमार रहे स्वस्थ बच्चे धीरे दीर धीरे खो गए दो के दो बच्चे धीरे धीरे किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए दूसरे खंड के बच्चे धीरे धीरे सभी बीमारियों के बाहर हो गए और अगर बीमारी आती भी तो टिकती ना पहले खंड में बीमारी आ जाती तो हटती सब एक था सिर्फ एक प्रेम के तत्व को हटा लिया और प्रेम भी क्या कोई खास प्रेम नहीं दिया जा रहा था थोड़ा थपथपा दिया, थोड़े बच्चे से बात कर ली लेकिन ऐसा अनुभव हुआ कि इन बच्चों को दूसरे खंड में कुछ मिल रहा था आदृश्य जो पहले खंड में नहीं मिल रहा था अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वे प्रयोग कर रहे थे बंदर के बच्चों के साथ तो एक तरफ उन्होंने बंदरिया बनाई थी जो बिल्कुल तारों की बनी थी उसके स्तंग से बच्चा दूध पी सकता था लेकिन सिर्फ तार ही तार थे ठंडे तार कि बच्चा जब दूध पीने आए तो मां से कोई उष्मा ना मिले कोई गर्मी ना मिले दूध पी ले और एक दूसरी माँ उन्होंने बनाई थी जिसके तारों पर गर्म कंबल चढ़ा हुआ था और जिसके भीतर बिजली का एक छोटा सा बल्ब जलता था जिससे थोड़ी गर्मी बनी रहती थी जो बच्चे उसके पास दूध पीते थे वो तो स्वस्थ रहे कोई प्रेम ना था लेकिन बच्चों को भ्रांति थी भ्रांति तक भी कि माँ उसने और जो बच्चे ठंडी माँ के पास दूध पी रहे थे दूध वही था लेकिन धीरे धीरे सूखने लगे फिर दोनों माँ को एक जगह लाके एक ही कमरे में रख दिया और सब बच्चों को उसी कमरे में रख दिया बच्चे दूध तो पी आते ठंडी माँ के पास लेकिन लिपट के सोते सारे बच्चे लिपट के सोते कंबल वाली माँ के पास वहां थोड़ी उष्मा थी वहां थोड़ा जीवन था वहां थोड़ी गर्मी थी और कंबल का स्पर्श थोड़ा सा माँ की भ्रांति देता था लेकिन ये भी कोई माँ हुई हार्वर्ड में भी पाया गया कि बच्चे को अगर ख्याल भी हो कि दूसरी तरफ से कुछ संवेदना है तो भी बच्चे को जीवन मिलता माँ दूध ही नहीं दे रही है बच्चों को दूध के साथ कुछ और भी दे रही है वो और अदृश्य से और वो और जीवन का सूत्र है वो प्रेम है तुम्हारे जीवन में जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ही तुम पाओगे कि तुम जीवंत हो जितना प्रेम कम होगा उतना ही तुम पाओगे दीन जर्जर मुरझाए हुए किसी तरह चले जा रहे हो कोई गति नहीं तुम ऐसी सरिता नहीं हो जो सागर तक पहुंच सके तुम्हारे पैर ही नहीं उठ रहे तुम कहीं ना कहीं किसी मरुस्थल में खो जाओगे इसलिए लाओ से कहता है जिनने जीवन में प्रेम छोड़ दिया और प्रेम छूटा कि अभी छूटा और जिन्होंने मध्य मार्ग चलने की कला न सीखी जो अतियो में डोलते रहे और जिन्होंने महत्वकांक्षा का जहर पी लिया और जो पीछे रहने को राजी न रहे और दौड़कर आगे होने का पागल पंजीन पर सवार हो गए उनका विनाश सुनिश्चित है इफ वन फोर सिक्स लव एंड फियरलेसनेस फोर सिक्स रेस्टेंट एंड रिजर्व ऑफ पावर फोर सिक्स फॉलोइंग बिहाइंड्रंट ही इज डूम उसे बचाने का कोई उपाय नहीं उसका विनाश बिल्कुल निश्चित है क्योंकि प्रेम जब आक्रमण हो तब तुम्हें बचाता है आक्रमण की घड़ी में प्रेम ही तुम्हारी जीत बनेगा जब कोई तुम पर हमला करे तो प्रेम तुम्हें बचाता है इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो पहली तो बात कि अगर तुम बहुत प्रेम हो तो हमले की संभावना 100 में से निन्यानबे प्रतिशत समाप्त हो जाती अगर तुम प्रेम दे रहे हो तो दूसरे में हमले की आकांक्षा को तुम वैसे ही नष्ट कर रहे हो लेकिन फिर भी पागल लोग बुद्ध पर भी पत्थर फेंकने वाले लोग मिल ही जाते जीसस को भी आखिर सूलि पे चढ़ाने वाले लोग मिल ही गए सुखराज को जहर देने वाले लोग थे तो तुम अगर कितने ही प्रेम से भरे हो तो भी निन्यानबे प्रतिशत ही मौका कटता है क्योंकि दूसरी तरफ ऐसे हृदय भी हैं तुम जितने प्रेम से भरे हो उससे ज्यादा घृणा से भरे पाषाण हृदय भी इतने रुग्ण लोग भी हैं कि तुम्हारे प्रेम के कारण ही तुम पर हमला कर देंगे उनकी बर्दाश्त के बाहर होगा कि कोई इतने प्रेम में किये तुम उनके लिए शत्रु मालूम पड़ोगे निन्यानबे प्रतिशत तो तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण की संभावना को समाप्त कर देगा एक प्रतिशत जो आक्रमण की संभावना शेष रह जाएगी उस क्षण में भी अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो तो वही तुम्हारी सुरक्षा है और कोई सुरक्षा नहीं हो सकती बुद्ध पर पागल हाथी छोड़ दिया था बड़ी हैरानी हुई कि पागल हाथी आके बुद्ध के सामने ठिटक के खड़ा हो गया। में एक बहुत बड़ा विचारक है जोस दलगाडो उसने एक प्रयोग किया है सांड के साथ उसने सांड के भीतर मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगा दिए थे और एक छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो से उन भीतर लगे हुए तारों को संदेश दिया जा सकता था मस्तिष्क में केंद्र क्रोध का केंद्र है घृणा का केंद्र है प्रेम का केंद्र है आक्रमण का केंद्र है भय का केंद्र है मस्तिष्क में सब केंद्र हैं। वैज्ञानिकों ने सारे केंद्र खोज लिए और उन केंद्रों पर अगर बिजली का प्रवाह डाला जाए तो जिस केंद्र पर प्रवाह डाला जाता है वही केंद्र सक्रिय हो जाता है तो अब ऐसा उपाय है कि तुम बिल्कुल शांत बैठे हो और तुम्हारी खोपड़ी के खास जगह जरा सी चोट की जाए कि तुम एकदम क्रोध से भर जाओ क्योंकि वहां से क्रोध का जह, जहर तुम्हारे शरीर में फैलता है जोस जलगादो ने एक भयंकर खांड के भीतर इलेक्ट्रोड लगा दिए दो इलेक्ट्रोड्स, एक क्रोध के ऊपर और एक भय के ऊपर और दो बटन का एक छोटा सा रेडियो वो अपने हाथ में लिए हजारों लोग देखने इकट्ठे हुए थे इस प्रयोग को क्योंकि खतरनाक से खतरनाक प्रयोग सिद्ध हो सकता है कोई 100 कदम दूर खड़ा है बैंकर एक बटन डादो ने दबाया किसी को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है अपने हाथ उसने क्रोध का बटन दबाया तो जैसे को लाल झंडी दिखा दो और वो से में आ जाता वो कुछ भी नहीं क्योंकि भीतर जैसे ही बिजली का प्रवाह उसके कोद पर हुआ संड बिल्कुल पागल हो गया वो झपटा अकेला एक आदमी खड़ा है उसके सामने वो इतना विक्षिप्त भाव से भागा धुआंधार कि लाखों लोग जो देखने इकट्ठे थे उन्होंने समझा कि मारा गया ये आदमी ये प्रयोग इतना पागल इससे बचने का कोई उपाय नहीं और डेलगार्डो के हाथ में कोई तलवार नहीं है कोई उपाय नहीं छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो है वो भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता वो भी उसकी हथेली में छिपा है लोग खड़े हो गए सासे रुक गई और ठीक दो कदम पर साढ़ आया और डलगाडो ने उसका भय का बटन दबाया वो वहीं थिटक गया जैसे कि कोई भयंकर दीवाल सामने खड़ी हो गई दो कदम एक क्षण और और उसके सीन डलगाडो के छाती में घुस गए होते वो एकदम कपने लगा भय डलगाडो ने जो प्रयोग किया है वैसा प्रयोग कभी नहीं किया गया लेकिन जिनके जीवन में प्रेम रहा है उनके आसपास ऐसे प्रयोग बहुत बार अपने आप हो गए ऐसा हुआ बुद्ध के जीवन में पागल हाथी छोड़ दिया गया अगर तुम मेरी बात समझ सको तो डलगाड़ों ने जो यंत्र से किया है वो बुद्ध ने सिर्फ भाव से किया वो भी किया ये कहना ठीक नहीं क्योंकि बुद्ध तो प्रेम से भरे पागल हाथी आया भागा हुआ बुद्ध के भीतर से जो जीवन ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो तो प्रेम है। तो वो उस पागल हाथी के प्रेम के केंद्र पर चोट कर रहा है जैसे डलगाडो बिजली का प्रवाह दे रहा है प्रेम भी तो विद्युत है प्रेम भी तो बड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है बुद्ध का हृदय प्रेम से भरा है उनके आसपास प्रेम बरस रहा है वो हाथी अचानक आके ठेठक खड़ा हो गए और न केवल खड़ा हुआ क्योंकि ये कोई यंत्र के द्वारा खड़ा नहीं किया गया था वो झुका अबुद्ध के चरणों में सिर टेक दिया किसने बचाया प्रेम कवच लेकिन आदमी हाथियों से ज्यादा खतरनाक है हाथी पागल भी आदमी जितना पागल नहीं स्वस्थ आदमी जितना भी पागल नहीं तो क्यूँकी जिस प्रेम से भरे रहे और लोगों ने सूली लगा दी आदमी के का मुकाबला नहीं आदमी बेजोड़ है कोई जानवर आदमी के जानवरपन से मुकाबला नहीं कर सकता जिसमें भेजा था पागल हाथी देवदत्त वो बुद्ध का सचेहरा भाई था उस पर बुद्ध का प्रेम कामना कर पाया पागल हाथी ठहर गया देवदत्त नए आयोजनों में लग गया वो जीवन भर बुद्ध को मारने की चेष्टा करता रहा कभी पहाड़ से चट्टान सरका दी उसने शायद चट्टान भी बुद्ध को छोड़ के मार्ग से हटके गिर गई हो क्योंकि बुद्ध से मरे नहीं चट्टाने भी आदमी के हृदय जैसी चट्टाने नहीं आदमी एक अनूठी बात है आदमी उठे तो परमात्मा जैसा है गिरे तो पाषाण भी काफी नहीं उनसे भी नीचे गिर जाता है आदमी गिरे तो ठीक नर्क निर्मित कर लेता है उठे तो उसके चारों तरफ स्वर्ग है आदमी इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ है आखिरी पशुता और आखिरी परमात्मा आदमी में दोनों संभव है आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर आखिरी जमीन में लगा है नरक में टिका है और दूसरा छोर आकाश में यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे कोई निताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दे कोई पीछे चलना छोड़ के आगे दौड़ जाए तो उसका विनाश सुनिश्चित है क्योंकि प्रेम आक्रमण में जीतता है अगर तुम्हारे पास प्रेम ही ना रहा तो तुम्हारे पास कोई सुरक्षा न रही। तुम बिल्कुल असहाय हो फिर, और तुम उल्टा ही कर रहे हो तुम सुरक्षा के दूसरे इंतजाम जमा रहे हो जिनके कारण प्रेम भी करना आ सकेगा और प्रेम एकमात्र तो सुरक्षा है तुम्हारे भय के कारण तुम अपनी एकमात्र तो सुरक्षा को बाहर कर दिए हो छोड़ो भय को साहसी बनो उठाओ कदम प्रेम में खोने को कुछ भी नहीं है पाने को सब कुछ और सुरक्षा में वह अभेद्य है जिसके पास प्रेम है उसकी सुरक्षा अभेद्य है माना कि जीसस को लोगों ने सूली पे लटका दिया मिटा दिया शरीर उनका लेकिन जीसस के अंतर प्राण में वे प्रवेश ना कर पाए जीसस अभेद्य ही रहे क्योंकि आखिरी क्षण में भी जीसस ने कहा कि परमात्मा इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे जीसस का प्रेम अखंड रहा जीसस का हृदय जरा भी डगमगाया ना जरा भी क्रोध ना होता जरा भी जहर की संभावना ना बनी ठीक हत्या की जा रही है उस क्षण भी जीसस की करुणा अपराजित जय रही अभेद्य रही इसलिए लाओ से कहता है जिन्हें स्वर्ग नष्ट होने से बचाना चाहता है उन्हें प्रेम के कवच से सुसज्जित करता है यह तो कहने की बात है यह तो सिर्फ कहने का ढंग है अच्छा तो यही हो कि तुम ये समझो कि जो बचना चाहते हैं वो अपने को प्रेम से सुसज्जित कर लेते हैं स्वर्ग तो सिर्फ सांस देता है तुम जो करना चाहते हो उसी में सांस दे देता है स्वर्ग तो सहयोग है परमात्मा तो राजी है तुम जो होना चाहो तुम तो अगर नर्क में गुड़ना चाहते हो तो परमात्मा कहा तुम्हें सहारा दे देता है क्योंकि परमात्मा तुम्हारी स्वतंत्रता को नष्ट न करना चाहेगा परमात्मा जबरदस्ती तुम्हें स्वर्ग में ना उठाएगा क्योंकि जबरदस्ती भी कहीं कोई स्वर्ग में गया है अगर तुम जबरदस्ती स्वर्ग में भेज दिए जाओ तो स्वर्ग कारागृह मालूम पड़ेगा क्योंकि जबरदस्ती परतंत्रता है स्वतंत्रता से तुम नरक में भी चले जाओ तो भी स्वर्ग मालूम पड़ेगा तुमने ही सुना है परमात्मा किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता अस्तित्व सहयोग है और परम स्वतंत्रता है तुम जो होना चाहो अस्तित्व कहता हम तुम्हारे साथ वहीं चलिए को राजी अगर तुम अपने जीवन को कब्र बनाना चाहते हो तो कब्र के लिए ईटे जुटा देगा अस्तित्व तुम्हारे हाथों को बल दे देगा कि तुम सब रंध्र द्वार सब बंद कर दो अगर तुम स्वर्ग मैं उठना चाहते हो तो अस्तित्व सीढ़ियां लगा देगा पांव पाखड़े बिछा देगा अस्तित्व अपनी पलकें बिछा देगा कि आओ स्वागत लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता को अस्तित्व बाधा नहीं देता मनुष्य परम स्वतंत्र यही उसकी गरिमा दी यही उसका दुर्भाग्य भी गरिमा क्योंकि स्वतंत्रता से बड़ा और कुछ भी नहीं है तो हम मोक्ष की चर्चा करते रहे सदियों से गरिमा कि मनुष्य उठ सकता है आखिरी छोर तक जिसके पार और कुछ भी नहीं वो बन सकता है शिखर उत्तुंग गौरी शंकर और दुर्भाग्य क्योंकि स्वतंत्रता के कारण वो नरकों की यात्रा भी कर सकता है तुम्हारे हाथ में है सारी बाजी शिकायत किसी से कर ना सकोगे नरक गए तो अपने कारण दुखी हो तो अपने कारण सुखी होगे तो अपने कारण चाहो तो विषाद की मूर्ति बन सकते हो कोई बाधा न डालेगा चाहो तो समाधिस्थ आनंद की प्रतिमा बन सकते हो सारा अस्तित्व तो सांस देगा हर हाल में राजी है अस्तित्व तुम जहा जाते हो वहीं जाने को इस रखना। ये तो कहने का ढंग है लाउस का कि होने से बचाना चाहता है स्वर्ग उन्हें प्रेम के कवच से सुसज्जित कर देता है इसका कुल मतलब इतना है कि केवल वे ही बचते जो प्रेम के कवच को उपलब्ध हो जाते हैं ये तीन खजाने हैं लाउस् के प्रेम पहला खजाना संभालना बचाना जिंदगी में बहुत आंधिया आएंगी उस छोटे से दिए को बुझाने की संभावनाएं बनेंगी तुम उसे बचाना क्योंकि वही जीवन की संपदा है कुछ भी हो तुम प्रेम को मत खो देना और तुम बड़े जल्दी खो देते हो एक आदमी धोखा दे देता तुम कहता हमारे आदमीय पर से विश्वास गया आदमी पर से विश्वास गया एक आदमी ने धोखा दे दिया तुम्हें तुम्हारा पूरी आदमीय से विश्वास उठते गया जैसे तुम तैयारी बैठे थे विश्वास उठाने का तुमने ये ना कहा कि एक आदमी ने धोखा दिया है इससे आदमीयत का क्या देना देना तो। अगर तुम प्रेम को बचाना चाहते हो तो सारी मनुष्यता भी तुम्हें धोखा देते और एक आदमी बच रहे जिसने धोखा ना दिया तो भी तुम भरोसा कायम रखोगे क्या अभी एक आदमी बाकी है अभी एक आदमी काफी है भरोसे को बचाने को अगर भरोसा बचाना है अन्यथा एक आदमी काफी है मिटाने को एक जगह तुम असफल हो जाते हो कि बस उसी असफलता को तुम अपना घर बना लेते हो असफल हो गए जिंदगी में कोई सार नहीं जेन फकीर जेन ने कहा है कि जब पतझड़े और वृक्षों से पक के सब गिर जाए और वृक्ष नग्न हो जाए तब तुम सावधान रहना ये मत कहना की सब जीवन है क्योंकि ये केवल बसंत की तैयारी और जब पानी का बुलबुला फूटे तो तुम ये मत कहना कि सब जीवन पानी का बुलबुला है तुम जल्दी मत करना निषेध को इकट्ठी करने की इस देश में निषेध भयंकर है उसने तुम्हारे प्रेम को बिल्कुल मार डाला है सब संसार माया है सब सुख दुख है सब क्षण भंगुर है कुछ सारण उससे तुम परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुए उससे तुम भयन विषाद में डूब गए हो उससे तुम ऊपर उधरे नहीं हो उससे तुम्हारी नाव पत्थरों से बोझिल हो गई और यात्रा कठिन हो गई उसके कारण तुम्हारे जीवन में परमात्मा का आनंद तो नहीं उतरा केवल संसार की उदासी सघन हो गई तुम्हारे आसपास वो शांति तो नहीं पैदा हुई जो कि आनंद की छाया है तुम्हारे पास शांति पैदा हो गई जो मरघट की छाया है शान जैसे तुम शांत हो गए उदास हारे थके पराजित नहीं एक आदमी धोखा दे तो मनुष्यता से विश्वास मत उठा लेना और अगर ठीक से समझो तो जिस आदमी ने धोखा दिया है ये आदमी भी इसी कृत्य में पूरा नहीं हो जाता है इसके जीवन में करोड़ों एक आदमी जीवन में करोड़ों काम करता है उसके एक काम ने धोखा दिया उसके करोड़ों काम से क्यों अच्छा उठा देते इस क्षण में इस आदमी ने धोखा दिया लेकिन भविष्य तो सदा उन्मुक्त है दूसरे क्षण यह बदल सकता है जल्दी निर्णय क्यों ले लेते हुँ? और धोखे से धोखा देने वाला आदमी थी पूरा तो धोखे में नहीं जीता जी नहीं सकता झूठ से झूठ बोलने वाला आदमी भी, तो भी तो कभी कभी सच बोलता है बेईमान से बेईमान भी तो कभी कभी ईमानदार होता है तुम क्यों इसकी बेईमानी को आधार बना लेते हो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम धोखा खाओ मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम अपने प्रेम को मत मरने देना प्रेम बड़ा छोटा दिया है और आंधियां बहुत सब तरफ से बुझाने के लिए आंधिया हैं और अगर तुमने बुझाने में खुद सहयोग दिया तो कौन तुम्हारे दिए को बचाएगा कैसी भी स्थिति हो कैसा भी मनुष्य हो कैसे भी लोग हो तुम्हारे आसपास कैसा ही परिवार हो कैसे ही संबंधी हो तुम एक बात ख्याल रखना उन सब के बावजूद तुम प्रेम के दिए को बचा लेना क्योंकि उससे ही तुम बचोगे इनके धोखे तो सपने जैसे हैं पानी के खींची लकीरें हैं बनेंगी, मिट जाएंगी किसी ने तुम्हारी जेब से चार पैसे निकाल लिए क्या बनता बिगड़ता है थोड़ी बहुत देर बाद तुम अपने ही हाथ से निकालते किसी दूसरे हाथ ने वो काम कर दिया है धन्यवाद देना और आगे बढ़ जाना जी सक ने कहा है कोई तुमसे कोट छीन ले कमीज भी दे देना मगर प्रेम को बचाना कोई तुमसे कहे एक मील बोझा ढो चलो तुम दो मील तक सांस से ले जाना क्योंकि हो सकता है संकोची आदमी दो मील ले जाना चाहता और एक ही मील कहा मगर प्रेम को बचा लेना क्योंकि जो प्रेम करेगा वो परमात्मा को जानेगा क्योंकि परमात्मा प्रेम है अगर तुम एक ही बात को बचा लो जीवन में तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं छोड़ दो फिक्र परमात्मा की छोड़ दो फिक्र मोक्ष की अगर प्रेम का दिया बच गया तो सब बच जाएगा तुमने मूल आधार बचा लिया है बुनियाद बचा ली भवन बना लेना बहुत कठिन नहीं है लेकिन बिना आधार के तुम भवन तो बना लेते हो और आधार नहीं होता आज नहीं कल भवन गिरता है और उसके गिरने में तुम भयंकर पीड़ा पाते हो क्योंकि उसके गिरने में तुम्हारा सारा श्रम सारी ऊर्जा सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है प्रेम है एकमात्र अभेद सुरक्षा उससे बचा लो और जो प्रेम में जीता है ये बड़ी आश्चिल की बात है कि जीवन का गणित बहुत एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध है जो प्रेम में जीता है वो हमेशा संतुलित होता है उसके जीवन में एक बैलेंस होता है क्रोध में बैलेंस टूटता है संतुलन टूटता है क्योंकि क्रोध में तुम वो कर बैठते हो जो नहीं करना था क्रोध में तुम वो कर बैठते हो जिसके लिए तुम पछताओगे प्रेम से कभी कोई नहीं पछताया है और अगर तुम प्रेम के कारण पछताए हो तो समझना कि प्रेम नहीं कुछ और रहा होगा वासना रही होगी मोह रहा होगा लोभ रहा होगा काम रहा होगा प्रेम नहीं प्रेम के कारण कोई कभी नहीं पछताया प्रेम पछतावा जानता ही नहीं प्रेम का कोई पश्चाताप नहीं प्रेम एक संतुलन देता है क्योंकि प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को एक माधुर्य देता है इस एक इस एक स्निग्धता देता है प्रेम तुम्हारे रोने रोने को एक हल्की शांति एक रस देता है उस रस के कारण तुम अति पर जाने से बचने लगते हो क्योंकि अगर अति पे जाओगे तो रस टूटता है उस रस के कारण तुम अति पर नहीं जाते ऐसे चलता है जिससे गर्भवती स्त्री चलती है ऐसा जीवन में चलता है क्योंकि वह दौड़ नहीं सकती उसे पता है कि एक और जीवन संभाल रही है दौड़ेगी गर्भपात हो सकता है गर्भवती स्त्री कैसे चलती है कभी तो गौर से देखा कुछ उसके पास संभालने को है वो कुछ संभाल के चलती है उसकी चाल में एक शालीनता है एक खजाना है अपने से भी महत्वपूर्ण कोई भीतर छिपा है जिसके जन्म के लिए वो कितनी ही पीड़ा झेलने को तैयार है जिसके जन्म के लिए वो अपने जीवन को भी खोने को तैयार हो सकती है प्रेमी भी ऐसे ही जीता है उस के भीतर कुछ संभालने के लिए कोई दिया जल रहा है भीतर ऐसी पुरानी कथा है कि एक सम्यासी ने सम्राट जनक को कहा कि मैं भरोसा नहीं कर सकता कि आप इस सब गोरख धंधे में राज्य महल संपत्ति शत्रु मित्र दरबार राजनीति कूटनीति व्यस्याए नाच गान शराब इस सबके बीच और आप परम ज्ञानी रह सकते हैं। मैं भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि हम तो झोंपड़ो में भी रह के न हो सके और हम तो रह के भी जंगलों में खड़े रहे और संसार से छुटकारा न मिला तो आपको कैसे मिल जाएगा भरे संसार में संसार के मध्य में खड़े जनक में देना उत्तर दिए दो सैनिकों को आज्ञा पकड़ लो इस सन्यासी को सन्यासी बहुत घबराया उसने कहा जो हम तो सोचते थे कि आप महाकरुणाम और ज्ञानी हैं। तो आप भी साधारण सम्राट ही निकले पर जनक ने उनकी कुछ बात सुनी नहीं और कहा कि आज रात नगर की सबसे सुंदर रस्य नृत्य करने आने वाली है महल में तो बाहर मंडप बनेगा उसका नृत्य चलेगा इससे सुंदर कोई स्त्री मैंने नहीं देखी नृत्य चलेगा दरबारी बैठेंगे संगीत होगा रात भर जलसा रहेगा तुम्हें एक काम करना है ये दो सैनिक तुम्हारे दोनों तरफ नंगी तलवार लिए चलेंगे और तुम्हारे हाथ में एक पात्र होगा तेल से भरा लबालब भरा कि एक बूंद और न भरी जा सके उसे संभाल के तुम्हें सात चक्कर लगाने और अगर एक तेल गिरी ये तलवारा तुम्हारी गर्दन पर उसी वक्त उतर जाएंगी सन्यासी फंस गया क्या करे और ये आदमी कम से कम मौका दे रहा है सात दफे चक्कर लगाने का वैसे भी मरवा सकता है तो एक अवसर तो है कि शायद कोशिश कर ले सुंदर स्त्री का नाच शुरू हुआ उसने पहले अपने आभूषण फेंक दिए फिर वो अपने वस्त्र फेंकने लगी फिर वो बिल्कुल नग्न हो गई बड़ा मधुर संगीत था बड़ा आकर्षण था लोग मंत्र मुग्ध बैठे थे ऐसा सन्नाटा था जैसा मंजरों में होना चाहिए लेकिन केवल वैसा घरों में होता दो तलवार और वो सन्यासी बीच में फंसा हुआ बेचारा अब तुम सोच लेते हो ग्रस्त होता तो भी चल लेता सन्यासी संन्यासी के मन में स्त्री का जितना आकर्षण होता है ग्रस्त के मन में कभी नहीं होता जैसे भूखे के मन में भोजन का आकर्षण होता है भरे पेट के मन में क्या आकर्षण होता है अगर वैक्या के घर में पड़े रहने वाले किसी आदमी को यह काम दिया होता उसने मजे से कर दिया होता इसमें कोई अड़चन न आती लेकिन सन्यासी ने सपने में देखी थी नग्न स्त्रियां जब ध्यान करने बैठता था तब दिखाई पड़ती थी आज जीवन में पहला मौका मिला था जब देख लेता एक झलक और कोई अड़चन न थी बिल्कुल किनारे पर ही सब घटना घट गत रही थी आवाज सुनाई पड़ने लगीषण फेंक दिए सैनिक बात करने लगे जो दोनों तरफ चल रहे थे उसने कपड़े भी फेंक दिए। अरे वो बिल्कुल नग्न भी हो गई। और वो अपना दिया संभाले और बूंद तेल ना गिर जाए उसने सात चक्कर पूरे कर दिए एक बूंद तेल ना गिरी। न गिरी सम्राट उसे बुलाया और कहा समझे जिसके पास कुछ संभालने को सारी दुनिया चारों तरफ नाचती रहे कोई अंतर नहीं पड़ता तुझे अपना जीवन बचाना था तो वैश्यनग्न हो गई तो भी तेरी आख उस तरफ न गई ये सैनिक बड़ी रस भरी चर्चा कर रहे थे ये मेरे इशारे थे कि तुम रस भरी चर्चा करना लुभाना और दोनों तरफ से बोल रहे थे और इन दोनों के बीच तू फा फिर भी तूने ने ध्यान न छोड़ा तूने ध्यान अपने पात्र पर रखा भरा पात्र था कुशल से कुशल व्यक्ति भी मुश्किल में पड़ जाता बड़े साथ लंबे चक्कर थे एक बूंद तेल गिर जाती गर्दन चली उतर जाती जीवन तुझे बचाना था जनक ने कहा कुछ मेरे पास है जिसे मुझे बचाना है और जब तुम्हारे पास कुछ बचाने को होता है तो वही तुम्हे बचाता है प्रेम जब जिससे भीतर होता है प्रेम को तुम बचाते हो प्रेम तुम्हें बचाता है तुम प्रेम को संभालते हो प्रेम तुम्हें संभालता है प्रेम को बचाना प्रेम से संतुलन आ जाएगा क्योंकि कुछ बचाने को है तुम अतियों पर न जाओगे और जिसने प्रेम जान लिया वो महत्वाकांक्षा पे हंसने लगता है क्योंकि महत्वाकांक्षा तो प्रेम के अभाव में पैदा होती है जिनके जीवन में प्रेम नहीं है वो धन पाना चाहते हैं। धन है, प्रेम तो न मिला किन्हीं आंखों ने ऐसा तो न कहा कि धन्य भाग है कि तुम हो किन्हीं हाथों ने छुआ नहीं और कहा नहीं कि फूल की पखड़िया भी इतनी कोमल नहीं किसी ने गले न लगाया और कहा कि ही मेरी आत्मा हो और तुम्हारे बिना सब सुना हो जाएगा किसी ने तुम्हारे लिए गीत न गाए किसी ने बीना ना बजाई कोई आनंद मत होकर तुम्हारे चारों तरफ नाचा नहीं अब एक कमी रह गई तब तुम कोशिश कर रहे हो कि धन हो जाए तो लोग कहें कि हाँ तुम कुछ हो खुश धन है तुम्हारे पास ऐसा किसी के भी पास नहीं की पद मिल जाए कि तुम राष्ट्रपति हो जाओ कि प्रधानमंत्री हो जाओ कि सारी दुनिया कहे कि हाँ सिद्ध कर दिया कि तुम कुछ हो मेरे जानने में जिनका प्रेम असफल हो गया है वे ही राजनीति में उतरते हैं जिनका प्रेम असफल हो गया है वे ही धन की दौड़ में लगते हैं जिनका प्रेम असफल हो गया है वे ही प्रसिद्धि की आकांक्षा करते हैं वो सब चिटे परिपूरक पर ध्यान रखना प्रेम का कोई परिपूरक नहीं है आखिर में तुम धन कमालोगे, बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठ जाओगे और भीतर पाओगे वही रिक्तता। क्योंकि प्रेम को सिर्फ प्रेम ही भर सकता है कोई और नहीं प्रेम की आकांक्षा को सिर्फ प्रेम ही तृप्त कर सकता है तुम थोड़ा सोचो किसी को प्यास लगी है वो पानी मांग रहा है तुम उसे करेंसी नोट दे रहे है किसी को प्यास लगी है वो पानी मांग रहा है तुम कह रहे हो तो हम तुम्हें राष्ट्रपति बना देते वो कहेगा हमें पानी चाहिए पानी के लिए कुछ भी तो परिपूरक नहीं हो सकता साधारण प्यास के लिए परिपूरक नहीं मिल सकता तो प्रेम की प्यास के लिए परिपूरक मिल जाएगा कोई परिपूरक नहीं इसलिए जिसने प्रेम को संभाला उसका संतुलन समझ जाता जिसने संतुलन संभाल लिया वो आगे होने की दौड़ में कभी भी उतरता ही नहीं तुम उसे राजी ही न कर पाओगे की कथा से पूरी करूं। बैठा है एक तालाब के किनारे मारता है मछली सम्राट ने भेजे हैं अपने मंत्री और कहा की सुनो राजा चाहता है कि तुम आ जाओ प्रधानमंत्री हो जाओ बैठा राज चुंग आंख भी मछली से ना हटाई अपनी वंशी को संभाले रहा देखा भी नहीं वजीरों की तरफ इतना ही कहा कि देखते हो उस किनारे कछुए को कीचड़ में कछुआ अपनी पूछे लाके मजा कर रहा आनंदित हो रहा कछुए का मजा कीचड़ में देखते हो उस कछुए को उन्होंने देखा और उन्होंने हमको समझे नहीं कछुए से उसका क्या लेना देना तो का हमने सुना है कि सम्राट के महल में सोने में ढका एक मरा हुआ कछुआ है तीन हजार साल पुराना उसकी पूजा की जाती जा, है जा वो राज्य चिन्ह है मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अगर इस कछुए को तुम कहो की चल राजमहल सोने में मर देंगे तेरी पूजा होगी हजारों हजारों साल तक सम्राट झुकेंगे तेरे सामने तो ये कछुआ वहां जाना पसंद करेगा या कीचड़ में अपनी पूछ हिलाना ही पसंद करेगा उन वजीरों ने कहा कि कछुआ तो कीचड़ में पूछ हिलाना ही पसंद करेगा क्या सार मरने में और क्या सार सोने में मरे जाने में और क्या सार पूजा पथरी में तो चौंक तो सुने का जाओ कह देना सम्राट से कि हम भी कीचड़ में ही पूछ हिलाना पसंद करते जब कछुआ इतना समझदार तो हम कोई उससे ज्यादा ना सुन हम मगन हैं अपने आनंद तुम्हारे महलों की तुम्हारे सिंहासनों की तुम्हारी पद प्रतिष्ठा की हमें जरूरत नहीं जो प्रेम में मगन है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं प्रेम प्राप्त कर जाता है दौड़ छूट जाती है और महत्वाकांक्षा जिसकी छूट गई उसका मन गिर जाता है मन महत्वाकांक्षा है जिसकी महत्वाकांक्षा तो छूट गई वो अमन हो जाता नोमाइंड हो जाता और उसी घड़ी में द्वार खुलते हैं जो सदा से बंद और तुम पाते हो प्रभु द्वार पर खड़े प्रभु सदा से ही द्वार पर खड़े थे लेकिन तुम्हारी नजर कहीं और थी जब तुम प्रेम से भरे संतुलन में डूबे महत्वाकांक्षा तो मुक्त खड़े हो जाते हो तब कोई पर्दा न रहता पर्दे उठ जाते हैं बहुत दौड़ लिए सिंहसनों की दौड़ में बहुत तरह के स्वर्ण से ढके जा चुके और हर बार स्वर्ण ने कब्र बनाई जीवन का संगीत और जीवन की समाधि न थी अब समय है जाग जाना चाहिए कबीर कहते हैं जाग सके तो जाग आशीत न